किम पुनस्तव अनेकदा भिन्नम करणम उच्चता जो एवकार है कुछ लोग एवकार रहित पाठ किए हैं कुछ एवकार जोड़े किम पुनस्तदम मने कदा ऐसा भी पाठ है कहीं किम पुनस्तव मन एवकार भी है पाठ पाठभेद है तो यदि एवं न हो तो फिर यद का अध्ययन करना पड़ेगा ये वार्थ पाठित यद पदम अद्याद एक भिन्न किम पुनस्ता ऐसा अन्वय करना चाहिए दो नंबर टिप्पण है वह प्राण स्वरूप है प्राण स्वरूप है यह बात को बताने के लिए आगे वर्णन करने जा रहे हैं कि पुनस्तव एक भिन्नं करण वह एक होता हुआ अनेक प्रकार से भिन्न भेद को प्राप्त हुए वह कर्ण कौन सा है उच्च तो ये करना न, ये ना ना कर्ण समुद्री बोला था वह कर्ण कौन है जो अनेक प्रकार का प्राप्त होता है जो चक्ष के साथ एक शत्रु के साथ एक भूत होकर के सुनता है ऐसा वह कौन सा करण है जो इन सबसे एकीभूत होकर के इन चीजों को विषयों को ग्रहण करने में लगा हुआ रहता है एक होता हुआ अनेक अनेक प्रकार प्रकार का हो गया, अनेग अनेग से भेद को प्राप्त हुआ, ऐसा कौन कौन है, कौन सा है सा चीज वो, उसके लिए सूत्र आरंभ हो रहा है तो चक्षरा न कोई संशय है नहीं लेकिन चक्षुराई तो पैर से नहीं अंदर घुसे ना तो तत्त गोलकों में सीधे आया हुआ तो पैर से घुसा वैसा कौन चीज है यह निर्णय करना है ना वो आत्मा है या सर से प्रवेश के वो आत्मा है दृश्य पहले यहां से कौन घुसा नहीं जाना पड़ेगा पहले पैर से घुसा कौन था क्या वास्तव में आत्मा हो सकता है नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है तो फिर ये कहना पड़ेगा सर से जो प्रवेश किया वही वास्तविक आत्मा है यह निर्णय लेने के लिए पहले यह निर्णय लेना पड़ता है कि पैर से घुसा कौन था प्राण प्राण ही है जो पैसे को यह बात निर्णय करने करने के लिए करने है। से से करन के लिए आरंभ करनी है। करन है। प्राण से कि ऐसा करने के क्या लाभ होगा उसके लिए वह एक करण कौन है यह जाना जाए तभी निर्णय हो सकेगा यद एक मन संज्ञानम आज्ञान विज्ञानम प्रज्ञान वेदाधुष्टि मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतु रसु कामो वशी सर्वाण्य वैदा प्रज्ञान से नामयानी यह जो प्रजाउंगा रेतृप सारभूत है वह हृदय है वह मन भी है वही हृदय वही मन है वही अंत करण है और वही क्या हो रहे हैं संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मंत्र प्रज्ञान छपा नहीं तो लेना ज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञान मेधा दृष्टिर धृधिर मधुर इत्यादि संज्ञान में चेतनता संज्ञानम का है चेतनता वह चेतनता जिसके वजह से पूरा शरीर में आपको महसूस होता है साधूतकारी है जिसके वजह से पूरा शरीर में अपने आप को हम चेतन महसूस कर रहे हैं वह संज्ञान और आज्ञानम क्या है आज्ञानम प्रभुता विज्ञानम मन विज्ञान विशेष ज्ञान प्रज्ञानम मने प्रज्ञान मेधाकार मेधा धारण शक्ति ऐसा सब अर्थ विस्तार पर तो भाषागर करेंगे और धृति मन धैर्य मति बुद्धि वो भी सामान्य ज्ञान विज्ञान करके विशेष ज्ञान ले चुके हैं ना विज्ञान शब्द विशेष ज्ञान ले चुके हैं कला आदि का जो पूर्णतया ज्ञान होना वो विज्ञान शब्द से ले लिया इसीलिए मति सत्कार तो सामान्य मरणात्मक तो ज्ञान लेंगे मनीषा उसमें स्वतंत्रता उस पर प्रभुत्व और ज्योति ही तक आदि दुखित्व का भाव और ज्योति स्मृति में स्वरण संकल्प पुण्यपापात्मक या रूपादियों का संकल्प न कृतम ने दृढ़ निश्चय असुप ने प्राणनादि जीवन की जो क्रिया का निमित्त ये सारी चीजें सर्वाणी एवतानी प्रज्ञानसिन्नामधीयानि ये सब के सब प्रज्ञान, प्रज्ञान के नाम है मनोनकूल वस्तुओं के स्पर्शादि काम और वश कामने इच्छा वश मने मनोनुकूल वस्तुओं के स्पर्शादि कामना जो अपने वश में रहे सर्वाणी एवं ये सभी के समचित रूपेण प्रज्ञान के ही नाम है ऐसा निश्चय कर लो भाषिका यदुक्तम पुरस्ता प्रजा नाम रेतो हृदय यह पूर्व में वर्णन कर चुके हैं इन प्रत्येक प्रजा का प्रत्येक मनुष्य का जो रेत है जो वीर है जो सामर्थ्य जो सार है जो रस है वही हृदय आंदगिरी में यज्ञ प्रजा नाम रेतो हृदय इत्यादियों में कहा हुआ मनसचंद्रमा की चिंता यदुक्तम यहाँ तक इस श्रुतियों में जो बात कही गई है वा और कुछ नहीं हृदय मनस्थी तदेव एक पूछा गया वास्तविक अंतकरणे समझो जो पहले आए उसी को पहले बोल चुके हैं लेकिन अलग अलग करके नहीं बोला तो समझ नहीं पाया अब बाह्य करणों को सुना दिया जिसके द्वारा सुनता है जिसके द्वारा देखता है जिसके द्वारा सुंघता है वह कर्ण कौन है पूछ रहा है वास्तविक पूछ रहा वो अंत के समझे प्रश्न है अंतकरण की ओर पहले बोल चुकी है हृदय और मन शब्द बोल चुके हैं अब उसको स्पष्ट कर दे। जो पहले मैंने कहा था वही हृदय और मन ये अंतकण अंतकरण ये अंतकण क्या करते हैं बाह्यकरणों के साथ मिलकर व्याप्त होकर तत्व को ग्रहण करते, तो तो करते हैं और अंतर्ण अनेक नहीं है एक, है, एक होता भी इन बाह्यकरणों के साथ समान जोड़ करके अनेक प्रकार का समान हो जाते एक कम भी अनेकदा भिन्नम हो गए अंतकरण है किंतु बाह्य बाहिकणों के साथ जुड़ करके अनेकधा भिन्नम जैसा हो जाते हैं तदेव तदे एकमेव तदे एक है वह अंत करण उसका नाम हृदय है उसका नाम मन है उसका नाम जो अंतकर्ण कह दिया गया बुद्धि कह दिया गया अनेक नाम से कहा जाता है लेकिन वह एक होता हो भी चक्षुरादि भेद के द्वारा अनेकधा भूतम अनेक प्रकार का होकर अनेक विषयों श्रुति गति आदियों को प्राप्त कर लेता है ऐसा यहाँ तात्पर्य है जिसके द्वारा चक्षुरादि दर्शनारदि क्रियाएं करोती संघातात्पर्य पुरुष जिस अंतकरण के माध्यम से चक्षुरादि के द्वारा दर्शनारि क्रियाओं को करता है वह अंतकरण संबंधित प्रश्न यहाँ शिष्य के द्वारा उसके जवाब में कह दिया गया हृदय मनश्चेता भाष का संकेत कर प्रस्ता जो पहले कह दिया गया था क्या कहा गया था प्रजा नाम धर्दे मनसा सृष्टा आप हृदया चंद्रमा तदेव एत मनस्य ये सब बात पहले के याद दिला रहे टुकड़े टुकड़े हृदय मनो यह पहले हुआ है? प्रजा तो हृदय प्रजाओं का सार क्या है हृदय और हृदय का सार क्या है मन मन के है जल और इसका वरुण हृदय से मन और मन से चंद्रमा हृदया मनो मनस चंद्रमा ये सब पलाये वे मंत्र का टुकड़े हैं तदेव एक तो हृदय वही हृदय को मनस् और मन को जो कि तो वो एकम एक यद से क्या हो गया है ना? यद अने वही अनेक प्रकार से वक्त हो जाता है अन्य बाहि इंद्रियों के साथ धात्मिक प्राप्त करके अनेक प्रकार के हो जाते हैं वास्तव में है वो एक सारे मंत्रों को इनसे समझा रहे अतः ये चक्षरादिना दर्शना संघात तुरादी प्रज्ञा उन प्रजाद हृदय पंचक्षरादियों का जो रेत जो सारे हृदय इतो मनंद्रमांतासु मन्रमाशु शुरुगर्गे हृदय ह्रदियन इत्या से शुरुगर्गे मन्रमा यहाँ तक मंत्रोशो यदुम तो जो कहता हृदय मन कर तदेतया पृष्ठ वही तरह पूछा गया एतदेव एक तृतीयांत प्रथमात यूमंत्र में कई बार आया और इस मंत्र में यद आया जो वह तृतीयांत आया वही आप प्रथम से बोला जा रहा है समझ शब्द प्रथमांत शब्द वहां भी है और यहाँ भी है प्रथमान्त दो आये हुए हैं इन दोनों का दर्शिता, उन सब को अन्वय करके समझना यद न पश्यच मनश्य तदे तत्ई तद। अंत करणय हृदय है वृत्ति के कारण उसका नाम अलग अलग हो जाता जैसा अंतकरण की वृत्ति है के निष्पन्न कार्य के आधार पर हो उस वृत्ति के नाम भी बदल देते हम लोग क्या क्या नाम होता है ने संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ने एक नाम होता। वापस लौटिए भाषण एक अंतकरण न किसी अंत करण के द्वारा जो कितने हैं वो एक न यही अंतकरण जो कि एक है उसी के द्वारा चक्षुभूते चक्षु के साथ एकीभूत हो गया तो रूपम पचती श्रोतृभूत श्रोत्र के साथ एकीभूत हो गया तो श्रृणोती घाणूते जिघ्रती वाग भूतेन वजती जीवाभूते रसयती स्वे विकल्पना रूपेण मनसा विकल्पेति, हृदय रूपेण अद्वस्यति और जब ये मन की वृत्तियाँ करने से एकीभूत हो जाते श्रोत्र से तो समय लगता है से हो जाता है मन की वृत्तियां तो सूने लगता है वाणी से वृत्तियां तो बोलने लगता है इंद्रिया मन की वृत्तियां तो लगता है और अपना इसका मन खुद का क्या स्वरूप है अपने ही स्वरूप क्या है विकल्पना रूपेण संशय रूप से संशया कर वृत्ति का नाम मन है ना संशया कर मन होता है उसके द्वारा वह विषयों का विकल्प करते रहता है विकल्प संशयती और हृदय रूपेण हृदय से तात्पर्य बुद्धि तो तो क्या होता है वो हृदय मनो वाचअ कर। वो करके क्या कर दिया अध्यवस्यति का वृत्ति बना लेता है एक ही ऐसा हो रहा है तस्मात सर्व कर्ण विषय व्यापार गर्ण उपलब्ध हो इसलिए का और विषयों विषयाश्च आंगिरी विषय सर्वाणी कर्णारो ये सर्वाणी कर्ण विषयाच एव व्यापार मन परिणाम एकदम कर अंतकरण नाम का चीज है जो सकल वस्तुओं को उपलब्धि का के लिए ही है किसका किसके लिए है ये सारे उपलब्ध जो उपलब्ध आप हैं आप आत्मा के लिए ही यह अंतकरण के द्वारा आप समस्त विषयों को उपलब्धि कर ले रहे उपलब्ध सर्वोपलब्धि अर्थम सर्वकर्ण विषय व्यापारकं एकम इदम कर्णम उपलब्धा जो आप है आपके द्वारा आपको जो चाह रहे हैं आप के सगल विषयों को मैं उपलब्ध करूं आपके द्वारा जो इच्छित है उन सगल पदार्थों को उपलब्धि करने के लिए ही सकल कर्ण विषय व्यापार वाल होकर एकमेव इधम कर्णमण एक ही होता है ये तो कैसा पता चला कतिक अनुभव से सिद्ध है नहीं तो जो आंख देख रहा है वो कान कैसे समझेगा कान जो देखा सुन रहा हो आंख को कैसे समझ में आएगी आपने कहां से सुना ना किसने बोला देखो किसने कहा देखो वो आपने सुना देखो फिर देखा किसने फिर कौन देखता है आंख देखता है ना क्यों देखा उसने जिसने सुना वो देखे तो नहीं उस आदेश को लिया किसने मन ने देखो करके सुना कान ने लेकिन वो कान क्या सुनता नहीं वो सुन करके उसको मन को देता है अंतकर्ण वास्तव में ग्रहण करता है कान के द्वारा अंतकर्ण जो मन ने क्या किया कान के द्वारा देखो शब्द को ग्रहण किया और उसके आधार पर अंक को आदेश दिया भैया अमुक कह रहा है देखो ऐसी तुम आंक खोलो भला अंक खोलो देखो आगे क्या है तब अंक देखता है ऐसे इसकी बात उधर तक तो पहुंचेगा आदेश देखकर काम कराने वाला बीच में को नहीं पड़ता है फिर भी श्रुति में ब्राह्मणो परिषद समारोह वाचा सर्वाणी नामानी आप चक्ष समारोह चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपने इत्यादि शब्दों से कहा गया प्रज्ञा प्रज्ञा का मतलब गया छिदाभा युक्त बुद्धिया वृत्तिया से युक्त यह बुद्धि की वृत्ति अंत कर्ण की वृत्ति प्रज्ञया मैने चिदाभास से चैतन्य के आभास से युक्त ये अंत की वृत्ति जो निकल रही है वो निकल के कहा गई चक्षु समारूह इस चक्षु रूप इंद्रिय पर समारूढ़ हो गया तो तादात्म्य हो गया ताजात्म्य होकर वो, वो क्या करता है क्ष रूपा सकल रूपों को वह ग्रहण करता है इस समारोह बुद्धिप अर्थात वह अंत करण वृत्ति वाग के साथ में, में तादात्म्य हो रूपता ता को धारण करके बोलने लगती है शब्दों को निचिति में प्रज्ञा चिदाभा युक्त बुद्धिया चम करण सूह्य बुद्धिर्वाघात्म परिणाम सती तुद्धि द्वारा स्वयं आत्मा बुद्धि द्वारा आत्मा। बुद्धि द्वार जो हो रहे हैं तो उसका विमान करता है मैं करके आप बोलते हो मैं देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ना इसलिए तद्वारा क्या हो गया कहते हैं स्वयं आत्मा वाघमिमा भूत अनतर वाचो भी बुद्धिव्यापारूपाया नाम वक्तव्य शब्द रूपेण परिणाम सती वाचा वाग द्वारा सर्वाणी नाम आप इस तरह से वह आत्मा भी आपने क्या कर लिया वाक काभिमानी हो गए होने से वाक अभिमानी होकर के साथ आत्मना वक्तव्य शब्द रूप नाम क्या है वक्तव्य जो शब्द राशि उस परिणाम को प्राप्त होकर के इस प्रकार से आप जी वास्ता वास्तव में बुद्धि के माध्यम से वाणी के, के पर सवार होकर के वाणी द्वारा बोलते हो तब स्वर्ण आत्म स्वयं और सर्वत्र आत्मा क्या है उसको स्वर्ण रूपेण और चेतन प्रजातृत्व और प्रकाशगत रूपेण सदा ही विद्यमान है स्वयं आत्मा इतना मनसा ही पश्य मनसा सुनोती एक पांच तीन में और हृदय ही रूपाणी जान आती तीन नौ उन्नीस में इत्यादियों अलग मंत्र है एक, एक पांच तीन है वो और हृदय ही रूपाणी जाना ये अलग है ये तीन नौ उन्नीस है दोनों प्रधानस तो हो सकते बीस में कहीं नंबरिंग हो जाता है इधर उधर उन्नीस बीस मनसा साक्षात दर्शन आदि करना मंद है मंदात दर्शन आई तो कर नहीं सकता भाव अपन होकर के करता है ये होगा उसी प्रकार हृदय आदि में बिघटा लेना हृदय ही रूपाणी प्रश्न आनी कह दिया हृदय में ही समस्त रूप प्रतिष्ठित है हृदय में ही समस्त जो है रस प्रतिष्ठित है हृदय में सारा विषय प्रतिष्ठित करके वहां साखल्य को महाराज कहते हैं तो सारा जितने विषय सबको लेना अतएव चाहे हृदय को कहो सर्व का सर्व करणों का कर्ण अथवा मन को कहो सर्व करणों का चल के है करना। मन से कहा जा सकता है। कहीं हृदय शब्द से भी कहा गया है दोनों में से कोई अंतर नहीं है तस्वाद हृदय मनोवाच्य सर्वोपलब्धिकरण प्रसिद्ध इसलिए हृदय शब्द वाच्य चाहे मन शब्दवाच्य शब्द कुछ भी हो नहीं तदवाच्य जो सकल विषम की उपलब्धि का कारण है वह दुनिया में श्रुतियों में स्मृतियों में सभी जगह प्रसिद्ध है तदात्मस प्राणो और प्राण क्या है तदात्मक प्राण हो नहीं हृदय मनोवाच अंतकरणात्मक प्राण हृदय और मनोवाची अंतकरणात्मक प्राण है चारण पर टिप्पण यहाँ टिप्पण नंबर आदित्य दे तो नीचे देखना चाहिए हम बोलते है से। देना चाहिए। में पंक्ति कहा घटेगा जब आनंद गिरी जाता हूं तो बोलता है आनंद गिरी देख रहे क्या श्रुति आ रही है ये भी कौशिक ब्राह्मणो परिषद तीन तीन तीसरा अध्याय तीसरा मंत्र यो वही प्राण सा प्रज्ञा या वही प्रज्ञा स प्राण ब्राह्मणा कौशिक के ब्राह्मणोपरिषद तीन अध्याय तीसरा मंत्र में कहा भाषण में यो वही प्राण सा प्रज्ञा जो प्राण है वही अंतकरण है या वही प्रज्ञा जो अंतकरण है स प्राण वही प्राण है इसे अत्यंत अभेद कर दिया ना प्राण और अंतकरण का अत्यंत क्यों प्राण के बिना अंतकरण कहां चलेगा प्राण के बिना अंतकरण करण प्रवृत्ति होगी वृत्ति तो चलात्मक है वृत्ति तो चलेगी ना निकलती है ना आती है जाती है बाहर जाती है के अंदर आती है वृत्ति तो परिणामशाली नहीं है और परिणाम तो पीछे कौन कारण है स्वतः किसी वस्तु के परिणाम हो जाए क्या प्राण के बिना कोई परिणाम नहीं होता प्राण ही परिणाम का कारण है जितने परिणाम हो रहे हैं संसार में आप बढ़ापे की ओर जा रहे प्राण तो खायल है प्राण की वजह से बच्चा देखिए चौबीस घंटा खेल कूद करते रहेगा थकेगा नहीं और जैसे आप जैसे बड़े होते जाएंगे प्राण कमजोर होते जाता है प्राण कमजोर होने का मतलब क्या प्राण इतना ज्यादा चल गया शरीर के अंदर अब नाड़ियां प्राण को धार करके समर्थ नहीं होती धीरे पड़ जाती मांस मांसपेशी सारी चीजें कई बार ऐसे लोगों बुढ़ापे में क्या होता है दमा आ जाता है दमा नहीं? श्वास का बीमारी बुढ़ापे में होता है कारण की उनके सारे फेफड़े से अपने साथ बहुत यूज हो गया अब रिटायर्ड हो गए वो श्वास अंदर आना जाना नहीं चाहता इन प्रा जिंदा रहना है जोर जोर खे के, के काम चलाता है, वो रोगी है।, है। वो तो बचपन से ही कई प्राण की बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती शरीर में जब अंतकरण की भी प्रवृत्ति रूपा जब वृत्तियां निकल रही है वह भी प्राणाधीन होने से प्राण के साथ आयात्म करके कर दिया प्राण ही अंतकरण ही वो तो न सक्ष्याम तय जीवितुम गह रहा इसलिए प्राण ज संवाद में अरे भाज बोलते सभी इंद्रिया नहीं आप मत उठो आप मत जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ, जाओ महाराज आप बैठे रहो बैठे रहो आप जाओ एकदम सब मर जाएंगे ना प्राण संवाद में तो एक कहानी है सभी प्रसंग प्राण संवाद है पुराणों में सब जगह इंद्रिया आपस में लड़ गए मैं श्रेष्ठ मैं ज्येष्ठ मैं ये हूं मैं वो मेरे वजह से सारा चल रहा है मेरे वजह से सारा चल रहा है सब अभिमान ही कैसे चलेगा खत्म हो जाएगा, में हो जाएगा। ऐसे अरे तो तेरह से छत्तीस आवे जावे क्या फर्क पड़ने वाला है ये अहंकार है ए, लेकिन मेरी विन कैसे चलेगा देखता हूँ ये अहंकार होता ये सारी इंद्रियों में थी सब लड़े मैं श्रेष्ठ हूं तो, मैं श्रेष्ठ हूँ तो, प्रजापति के भाग गए प्रजापति जिसके बिना ये चलते रहे वो श्रेष्ठ होता है क्या कभी नहीं हो सकता कि जिसके बिना ये चल नहीं सकेगा वो श्रेष्ठ हो सके अब एक, -एक बाहर गए एक एक साल यात्रा करके आए और देगा अरे तो चल रहा तो चुपचाप अंदर घुस गए करते करते कर दे आप कौन श्रेष्ठ है निर्णय गए जाओ प्राण निकलने लगा अंत में तो सब यहा जोड़ा महाराज ने नहीं बैठी आप क्यों ना तो किसी भी इंद्रिया चंतक अंतकरण जो बायक हो चाहे कर्मेंद्रियों हो चाहे ज्ञान इंद्रिया सारे इंद्रियों की वृत्ति प्रवृत्ति का कारण ही प्राप्त ये निश्चय आप पर कर चुके हैं आप अत निश्चय होने से वो भी बोल रहे हैं कारण सह भी रूप से प्राणित ओछा हमारा प्राण संवाद देखो प्राण संवाद आदि प्रकरणों में ब्रजाण के विषय प्रथम अध्याय तीसरा ब्राह्मण छठा अध्याय पहला ब्राह्मण प्रश्नो प्रसन्द में दूसरा प्रश्न के जवाब में ऐसा नहीं नेकों जगहों में प्राण का संवाद आता है उस जगह पर बताया कारण, की जो सहति रूपा ही है में भी प्राणं प्राणं प्राणं प्राणा दधि पुनर्जा इत्यादि वाक्यों में संवर विद्या में छाण प्रसन्न भी कहा हुआ है अतिव प्राण करण समूह हुई है प्राण प्राणसंवादों में स्पष्ट हो गया कि प्राण के अंदर निश्चय किया गया है वहाँ पर और विद्या में दौर स्पष्ट हो जाता है तो यत् प्रपदाप्यं प्राप्त ब्रह्म एक उपलब्धिण गुणभूतत्वात् नये वस्तु ब्रह्म उपास्य उपास्य आत्मा भवित इसलिए तस्मा प्राणस्य मतलब क्या प्राण भी एक कर्ण को द्वारा वही अंदर को जाता और वो भी करण है साधनी है जो साधन होता है वो तो तो तो तो होता मालिक थोड़ी हो जाएगा साधन तो साधन है मालिक थोड़ी है तस्माद प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म जो प्रपदों के तरह प्राप्त शरीर में प्रवेश किया था वह प्राण ब्रह्म है वो और वो क्या है वह उपलब्ध हुए गौण होने के कारण से नई वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा इसलिए वास्तविक ब्रह्म नहीं हो सकता हमारे उपास्य होता आत्ता वो नहीं हो सकता इस प्रकार से निर्णय ले लिया यथज से कर्ण वृत्त वक्षस्यात्मा नी निश्चय इस लिया परिशेषता जिस उपलब्धा का उपलब्धि के लिए ये सारे अंत करण बाह्यकर्ण सारे कर्ण समुदाय होते हैं उनकी वृत्तियां होते हैं जो आगे कहे जाने वृत्ति के स्वरूप है संज्ञान विज्ञानम है प्रज्ञान इत्यादि वृत्ति के स्वरूप जाने वाले हैं कहते हैं सहते पारिश एसलब्ध माने जिस उपलब्धता आप आत्मा जिस उपलब्धता उपलब उपलब ही क्या है एक करण मनोरूपस्य वृत्त हो हृदय रूप जो मन है उसका जो जो कर्ण है उसकी सारी वृत्तियां निकलती हैं जो आगे कहे जाने वाली है वो क्षमा सह उपलब जो उपलब्धा है वही उपास्य आत्मा वही अस्मागम उपास्य आत्मा नर्दी हम लोग के द्वारा उपास्य ब्रह्म आत्मा वही हो सकता है ऐसा उन लोगों ने निश्चय कर लिया येन मनश्चे प्राण से कर्ण अनात्मार संज्ञान इत्यादि वश् अंतकरण वृद्धि द्वारा का वापस करके मंत्र में आया जो इन भी बात कही गई थी और प्राण में कर्णत्व सिद्ध करने के लिए था प्राण से कर्णत्व न अनात्मार्थम वह अनात्मा है और वह आत्मा नहीं हो सकता अनात्मा उनके लिए है वह संज्ञान इत्यादि के इस द्वितीय मंत्र में संज्ञान से शुरू करके क्या बता रहे हैं विभिन्न को बता रहे हैं इस परिश्ध करना क्या चाहते हैं तदव्यतिरिक्त उपलब्धाराले जो कर्ण इन दोनों से भिन्न आप उपलब्ध आत्मा है ये अलग हैं यह आत्मा उपलब्ध यह सिद्ध करने के लिए आरंभ कर रहे आगे की उपलब्धो विषय विषयः कि वह अंतकरण रूपी उपाधि में जो स्थित है और आप चैतन्य आत्मा उपलब्ध हो अंतरणोपाधि उपलब्ध दोनों और उपलब्ध कैसा है वो लेकिन प्रज्ञान रूप से ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञान रूप ही है वो प्रकृष्ट ज्ञान घन रूप है वो उपलब्ध उसकी उपलब्धि के लिए ऐसे आप जो ब्रह्म है उपलब्धा है प्रज्ञान रूप है ये अंतकण उपाधि में प्रतिबिंब रूपेण या आभाष रूपेण भासित हो रहे हैं जो चैतन्य उस चैतन्य के द्वारा इन विभिन्न प्रकार के विषयों को उपलब्धि के लिए उपलब्ध करता। होता है या जो अंतकण की वृत्तियां निकलती है बाह्य अंतर्वर्ती या, या तो बाह्य विषयों का विषय कर रही है वो या तो अंतर विषयों का विषय करती है वो वे सारे वृत्ति कौन से कौन से हैं? कुछ नाम गिनाइए। वे यही हैं जो आगे कहे जाने वाले हैं। नहीं होता है आत्मा कभी। आत्मा इस अंत करण के में चैतन रूपेण आभास पढ़कर के प्रतिम पढ़कर आभा मानकर आभासवाजा मान आभास चे है ना प्रतिम्बवाजा वेद वाजे किसी रूप से मान लो ब्रह्म यहाँ पर आत्मा में इस अंतकर्ण में है और उस अंतकरण के द्वारा के लिए वृत्तियों के साथ हुआ सदा स्मरण रूपेणा और प्रकाश रूपेणा, साक्षी रूपेण पायाप्त तो कर चलता है चल करके इंद्रियों में जाता है इंद्रियो के द्वारा चाहे बाह्य विषय में ग्रहण कर रहा है और तो इंद्रियों को छोड़कर अंतकरण के माध्यम से स्वयं के भीतर के विषय को ग्रहण करता है उस ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक वृत्तियां कैसी कैसी होती है उन वृत्तियों के बारे में समझाया जा रहा है अंतकरण अपने आप में निर्विशेष स्वरूप है उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है उसकी वृत्तियों का भी अपना कोई विशेष स्वरूप नहीं है हाँ? वृत्तियों का भी कोई विशेष स्वरूप नहीं जैसे पिघला हुआ चांदी है सोना है तांबा है कोई भी चीज है उसका विशेष स्वरूप भेज गया पिघला हुआ है जब तक आप सांचे में नहीं डालोगे तब तक उस मूर्ति रूपी विशेष को प्राप्त नहीं करता सांचे में डाल दिया जो सांक्षा का स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त उसी प्रणित वृत्तियों का अपना कोई आकार विकार कुछ भी नहीं है वृत्ति परिणाम हो रही है लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से निकल करके जिस विषय को पकड़ती है उसके आधार पर जानकर विधान परिभाषा में क्या दृष्टान दिया तालाब का दृष्टान दिया तालाब में पानी है वो पानी वहां से निकला क्यारी से गया क्यारी में भी वास्तव कोई आकार नहीं वो तो फैले नहीं रोक डाला कोई आकार थोड़ी दिया उस जल को टेंकी भी कोई आकार नहीं कैसे कैसे टिंकिया बना लेते हैं तो उसका भी कोई आकार से कोई लेन नहीं असली आकार कब होता है उसका यह आदर्श आकार वाला क्यारी है तो आदर्श आकार में जल जाके समाह तो क्यारी का आकार ही को प्राप्त करता है अंत में जल ठीक उसी पर अंत करण का अपना कोई आकार नहीं क्षातया ज्ञान असंभवी उनकी है, है, तो है। चे जो आत्मा कैसा है तो निर्विशेष है और किसका विषय नहीं होता तो इस आत्मा का साक्षातया तो कोई ज्ञान कर नहीं सकता इसे संज्ञान आयी अंतर्निवृत्त साक्षी रूपेण ही अविषयत्न तस्य उपलब्धि समझती उन सब सर्ग साक्षियों करके अविषय रूपेण ही आप उपलब्धि करोगे आत्मा को और अपने आप को उपलब्धा मानते हो आयुषिक्थ प्रज्ञान रूप से विशेषण वह अवषय रूप इस बात को बताने के लिए ही प्रज्ञान रूप से प्रकृष्ठा ज्यक्ति सत्श चैतन्य प्रज्ञाप्य करना तो सब हाँ। और उसको भी विषय मान लोगे फिर तो सब नहीं प्रकाश नहीं रहेगा पर ही हो जाएगा हमेशा विषय क्या होता है दूसरे के द्वारा प्रकाश होता है, भी है फिर वो स्व प्रकाश जाएगा, वो सब नहीं रहेगा या आपत्ति हो जाएगी और ब्रह्म विशेष नाम निर्विशेषत्व सिद्धि के लिए है सविशेषत्व ही तिच्छेद तो नम्हत्तम ना फिर तो व्यापकता उसके अंदर नहीं रह जाएगी आप कहते एक एक व्याख्या क्योंकि असंग है वो असंग अंतकर्ण प्रतिबिंब द्वारा तद वृत्ति समुद्र अंतक उपाधिंग अपने आप में कोई आकार नहीं कुछ भी ना असंग है वो लेकिन अंत रूपी उपाधि के साथ उपादि में जो प्रतिबिंब पड़ गया चैतन्य का या तद अवच्छिन्न हो गया जो चैतन्य या उसमें भाषित होता हुआ जो चैतन्य तथा वृत्ति संबंध को लेकर के आपको उपलब्ध कहा नहीं तो वास्तव में आत्मा उपलब्धा भी नहीं कहा जा सकता आप एक व्याख्या कर रहे संजानम संजान मैंने संयपति ही चेतन भाव संजान ने संजपति ही संज्ति चेतन भाव जिसकी जिस वृत्ति के कारण से आपको अपने शरीर में चेतनता महसूस होता जड़ता महसूस नहीं होता उस वृत्ति का नाम संज्ञान आंदिर बता रहे देखो यही वृत्तिया चेतन उच्चत जंतु साज्ञान जिस वृत्ति के द्वारा आप जीव लोग जंतु जो है अपने आप को क्या मानता है मैं चेतन हूं ऐसा कहता है उस वृत्ति जो सर्वदा सर्वशरी व्यापनी है उस वृत्ति का नाम संज्ञानम है ज्ञानमें आजपति ही ईश्वर भाव आज्ञान कर क्या आज ही आज ही और वह कर स्पष्ट करते हैं ईश्वर भाव योगानुष्ठान में तो विशेष ज्ञान ईश्वर भाव योगानुष्ठान से जन जो विशेष ज्ञान है उसका नाम ईश्वर भाव तो योग सूत्रकार ने प्रार्थिप ज्ञान करते हैं प्रार्थिप संज्ञा ज्ञान विज्ञान विज्ञान क्या चीज है कलाज्ञान मित्र का मैंने चतुष्टि कला जन्य लौकिक ज्ञान मित्र का चौसठ कलाओं से जन्य जो आदि से जन्य जो लौकिक ज्ञान है उसको कहा गया विज्ञानम सर्वे उपलब्धि है वो चौष्टि कला सात नंबर टिप्पण है कलाजन्यम कलयति ज्ञापयति कला संगीता संगीता प्रज्ञता प्रज्ञता प्रतिभा हो गया छठ आ गया जवाब इसकी प्रतिभा शक्ति प्राप्त प्रश्न शुरू हो के समाप्त हुआ नहीं उसे भले पकड़ लिया इसने तो क्या पूछना छह फट जवाब दे दिया उस को कहते हैं और प्रश्न पूछने के बाद प्रश्न में समाप्त हो गया क्या करते रह जाए जो तो क्या रहा है गदा है आदमी थोड़ी आदमी है बेचारा मंद बुद्धि वाला है ये कहना पड़ेगा स्मृति आई कोई स्मृति नहीं हो रही दिमाग वो प्रज्ञता नहीं प्रज्ञान नहीं वो प्रज्ञान वो है का का प्रतिभा और मेधा ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेधा शक्ति इन मेधाशक्ति इस सबके सूक्त बने हुए हैं मेधो में मंत्र बना दिया गया है जो जिसके अंदर मेधा शक्ति कमजोर है रट रहा है रट रहा है रट्र ग्रंथ दिमाग में खोपड़ी में बैठता ही नहीं भूल जाता है पूरे राष्ट्राध्याय रटते धार्म खराब होते रहेंगे पूरे चार हजार सूत्र बोलना है क्रम से बिल्कुल सारा आसान है लघु पूरे बारह सूत्र वृत्ति सहित रूप सहित जो जो दिए गए मूल में धड़ाधड़ बोलना आसान नहीं है शक्ति ठीक मेधा मेधासूक्त का पाठ प्रज्ञासक्त का पाठ प्रज्ञा है सुप्त है प्रज्ञा सुप्त है मेधा सुख्त है सुप्त है वेद में उनके पाठ की जाती है एक पुस्तक छपी थी राम से मंत्र पुष्प बहुत पहले छपी थी अभी छपती अभी मिलती है, भी मिलता है छापते है। रहते हैं बार बार बहुत छापा लाखों छपते उसमें सारे सुख्तों का वर्णन है दक्षिण भारत में एक पुस्तक छपता है शांति स्त्रोत्राणी करके दो भाग में दो खंड उसमें बहुत सारे तो पूरा स्त्रोत्रों को दिया किस बाधा हो तो क्या सूत्र पाठ करना है सारी चीजें विष्णु शस्त्र नाम से तो सारी चीजें दी गई है और किस स्त्रोत्र से कौन सी बीमारी गुरुती क्या हर चीज क्या होना है की बीमारी कौन सी कौन सी स्त्रोत्र पाठ की जा सकती है बीमारियों के हिसाब से परेशानी कोर्ट कचहरी केस हो गया कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया शत्रु बहुत बाधा कर रहा है ही नहीं पैसा गरीबी क्या पाठ करने, कौन से कौन से है सारी चीज फिर एक दूसरे खंड में सब ग्रह बाधाओं को लेकर विभिन्न छपाया और इनमें से ले लेकर के अन्य आसन वाले सब छापते छापता है सब छापते हैं आजकल बहुत आसन वाले छापते हैं पहला शुरू किया इसको राम ने सुखों का कर संग्रह करके उसमें सब आते हैं रोज पाठ करने से लाभ होता है और कुछ लोग यहां भी आते ने कहा था विद्या प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए पहले भी आया दृष्टि इंद्रित द्वारा सर्विश्वी दृष्टि से अंक का दृष्टि से मतलब नहीं है दृष्टि का तात्पर्य आंक का दृष्टि नहीं लेना द्वारा सर्व उपलब्धि का नाम दृष्टि का लेना है ना अंक वृत्ति को नहीं लेना है धरती से लेना धारण धारण सेना शरीर को धारण करना ड्रॉपसी वगैरा हो गया उठेंगे ऐसे बोलते रहेगा करेंगे हो जाएगा तांग बट ऐसे जो है उसको ध्रुति धैर्य को फटाफट सब काम टाइम टू टाइम एकदम स्फूर्ति शरीर में यहा उ देखो यार शरीर जो जिस वृत्ति के द्वारा शरीर खड़ा हुआ है चुस्त है हमेशा चुस्त, चुस्त है चा में अंतर देखो चुस्त और सुस्त चासा अंतर कर दिया हो गया और सुस्त नहीं रहने का चुस्त रहना हमेशा यह उत्तम बहुत सावृतिक धृतर ना का नाम धृति कहा जाता है शरीर इंद्रिया जो अवसंदाना नंबर टिप्पण शीतला नाम इतना देखो पतनों मुखाना शिथिले ढीले ढाले माल गिरी जाएंगे पतनों मुखाना गिर जाएंगे बिस्तर पर लेट जाएंगे पड़ जाएंगे उठेंगे ही नहीं उठने की दमी नहीं हो रही जिस वृत्ति पर फटाफट उठता है सब कुछ काम करता है उसका नाम धृति है धृत्या शरीर उद्धव वी लोक लोक में भी यह व्यवहार है और लोग कहते भी हैं शरीर आदि उत्तम विशेष कहो धृतित्व कथन करने लौकिक वार में प्रमाण यही होता है लोग कहते हैं धृती के द्वारा शरीर को लेकर चारू दौड़ भाग कर रहा फटाफट सारा काम कर रहा है ऐसा लोग कहते हैं मती रीति मणनम मती मणनम राज कार्य आलोचन रूपलौक के लिए ना सांसारिक सकल कार्यों के का चिंतन करने का सामर्थ्य उसका नाम यत्र हाँ, जाओ कहते हैं कौन तुलसीदास जी सुमति जहा संपत्ति नाना कुमति जहां विपत्ति ना ना, नाना तो संपत्ति संपत्ति है कुमति है तो विपत्ति विपत्ति सुमति कुमति क्या है वहां पर लौकिक व्यवहार का बुद्धि सुमति, अच्छी हो तो खूब कमा सकता है और टेडी टेढ़ी चार चलता है कहीं कहीं लाभ जरूर खाएगा पटक पटक खोएगा, लॉस होएगा। झूठ छल कपट टेढ़ी मेढ़ी चार चलने वाला बिजनेस कब सफल होगा किसी जन पुण्य के रोजगार सफल कुछ देर तो हो भी जाएंगे बाद में ऐसा क्वालिटी खाएंगे जीरो से नीचे माइनस में चले जाएंगे अच्छे अच्छे लोगों का हलत देखा है एकदम जीरो के नीचे। इसलिए आदमी को जो भी व्यवहार कर रहे कोशिश करना है उसमें छल कर बेईमानी ना करें। उसे खुद को भी हानि आज आप दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं कल खुद को भी हानि अवश्य पहुंचता है इसे बाहर अनमोल वचन आपने पढ़ाओ में पढ़ा अनमोल वचन सबसे पहले वाले कहा आपने मेहनत से कमाया सच्चाई से कमाया धन है वो खुद को सुख देता है सबको सुख देता है और जो बेईमानी से कमाया धन वो खुद को दुख देता है दूसरों को भी दुख देता है वो जो तरीका है कमाने कमान है सुमति से तात्पर्य शासन करता है मनीषा तत्र स्वातंत्र उस चिंतन में राजकाज आदि में आलोचना करने में चिंतन करने में जो स्वातंत्रता है उसका नाम मनीषा है कुछ लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है आकर के लोग चार दिमाग चाहे चाहे चाहे तो क्या करें आदमी का दिमाग स्वतंत्र में समर्थन हो जाता है वो ऐसा बोले ऐसे बोले होगा कैसे होगा यहाँ पर आदमी विवेक हो जाता है जो आदमी अपनी बुद्धि से अपने विवेक से चलता है वो ठीक चलता है लेकिन दूसरों की अधी ने सदा वो सफल नहीं हो सकता वही चीज चल लोग जितनी बात कहें इन अपनी विवेक से निर्णय सुनो सब का इन करो अपने विवेक से नहीं तो एक गधा आदमी की कहानी हो जाएगी ना फिर हो जाएगा ना एक गधे का बच्चा था और उसको लेकर में जा रहा था आदमी उसके साथ अपना भी एक बच्चा था उसका अपना बेटा छोटा सा और एक गठरी थी वो अपने सर पर रख लिया वो गधे का बच्चा को हा हें करता हुआ ले जा रहा था एक आदमी ने देख बोला रुपया तो बच्चा तो क्या गधा तो गधा है है धोने के लिए हो गया छोटा बच्चे को, बेटे को तो बिठा देता सुन बात रहा। वो बच्चे को बिठा जा दे ते ले जा रहा। एक और मिला अरे गटरी तो देगा रख देता क्या फर्क पड़ता तो ले जाता खेच कर तो गटरी को भी उस पर चढ़ा दो तो गए थोड़ा और आगे गया तो अगले में ने एक और में लो दो को चढ़ खुद चढ़ के नहीं जा सकता है क्या लात मारता नहीं सर भाग, भागता वो जल्दी पहुंच जाता गाँव को क्या बेवकूफ है और बात इसकी भी ठीक है तो खुद बैठ गया मर लाट मारा अब बेचारा और गधे का बच्चा ही तो था तगड़ा तो था नहीं कितना दूर तक भागेगा लुढ़कने लगा गिरने लगा परेशान होने लगा चित्र में रास्ते दूसरा नहीं देगा अरे बेवकूफ मर जाएगा गधे का बच्चा वो तो अक्का नहीं दे वो खुल बैठ गया इतना वजन डाल दिया उसके पर डाल दिया अगर सही रहे तो, लड़का आ रहा है लड़का रहा है, मेरे को बैठना नहीं चाहिए उतर गया ऐसे अंत में सारा बच्चा भी उतार दिया गटरे अपने सफर वापस आ गया लोगों के कहने पर चलने से ऐसे ही होता जांच शुरू किया जीरो से वापस जीरो में ही पहुंच जाओगे हीरो को नहीं बनोगे लोगों की बात में नहीं रह सुनो सब गए इसीलिए करो अपने विवेक से वही उसके अंदर मनीषा मानी जाएगी मनीषा है उसके अंदर स्वतंत्रता चिंतन का निर्णय लेने का ज्योतिष को कहते हैं तो रोग आदि के कारण है अपने आप को दुखी मानता है उस दुखित जो वृत्ति विशेष है उसका नाम ज्यूती मन से ईषा मनीषा व्याकरण में बनता है ना मन से मनीषा बनता है आज तुकित्तु का प्रति जो वृत्ति है का नाम है ज्योति और कहते हैं स्मृति मन स्मरण स्पष्ट है संकल्प शुक्ल कृष्णा भावन संकल्प नूपाली सामान्य प्राप्त रूपा को शुक्लायी रूपेण सम्यक कल्पना कर लेता है सामर्पण प्राप्त व रूप प्राप्त रूप में ये अच्छा है ये सुंदर है ये प्यारा है ये मुझे चाहिए मुझे अच्छा लगता है ये जो विचार लाता है इसी का नाम वास्तविक संकल्प ये खराब रूप है ये बेकार है ठीक नहीं है ऐसा जो आ गया कृष्ण भाव है संकल्प में विकल्प कर दिया संकल्प हमेशा होता है मन का विकल्पात्मक होता है हर चीज के ऐसा है वैसा है। फिर एक पक्ष ले लेगा फिर बाद में उसके विपरीत पक्ष सामने आता है दुखी होता है संसार का नियम अच्छा ही है जिसको आज अच्छा कहोगे कल उसको बुरा कहना पड़ता है जिसको आज पूरा करे हो कल वही अच्छा हो जाता है आपके लिए किन -किन साथ देने वाला बन जाता है ये संसार बड़ा विचित्र सारा जीवन कोई चीज अच्छा हो सारा जीवन कोई चीज जो है खराब हो ऐसा वस्तु मिलना बड़ा कठिन बहुत ही मुश्किल है। जिसको आप कहें ये मेरे लिए सारा जीवन अच्छा ही था या मेरे लिए सारा जीवन खराब था ऐसा आप कह नहीं सकते लो आज अपने माँ को नहीं छोड़ते अपने बाप को सब को खराब कह देते कभी गाली भी दे देते मार भी देते लात कुंड ने भी मार दी थी नहीं लात तो मार के बाहर कर दिया माँ बाप को वहां तो मर्डर कर दिया था सबको खत्म ही कर दिया परिवार, परिवार को मिटा दिया अपना राजा बनने के लिए एक से एक गांड होते हैं संसार में कौन जिसका है अच्छा अच्छा ताओ जी, ताओ जी, बहुत अच्छे कहा अच्छे खत्म कर परिवार को ने संसार विचित्र है ना तो कौन अपना है कौन है कौन अच्छा कौन बुरा सब रिलेटिव गुड एंड बैड रिलेटिव सापेक्ष शब्द है तत्काल आपको अच्छा लग पहले हमें तो मिठाई बहुत अच्छी लगती थी इस जमाने खुद खाते थे और अब चावल से डर लगता है ज्यादा खाने का नहीं भाई सप्ताह में एक दिन थोड़ा सा ठीक, ज़्यादा नहीं। तो खतरा जो तीनों टाइम चावल ही खाती थी ज़माने में, में और सप्ताह एक टाइम भोजन रूपण पूरा भी नहीं खाने मत तो। बुरा तो लग गया ना भी बुरी चीज होगी ना वो चीज बुरी थोड़ी है चीज ना बुरा है न भला है आपकी अपनी चिंतन है इसे अंतर्गण वृत्ति में रख दिया संकल्प शुक्ल कृष्णा संकल्प नूपाध्यवसाय निश्चय अवश्यम क्या वृत्ति असोम ने प्राणना जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति असो क्या है प्राणन अपानन उदान सामन ज्ञान यज पंचवृत्तियाँ चल रही है जिसके से जीवन की क्रिया चलती है जीवन क्रिया निमित्ता जो वृत्ति विशेष है उसका नाम असो क्षा तृष्णा असनित विषय की प्राप्ति की जो इच्छा बनी रहती है वह तृष्णा वह प्यास जो ये चीज मुझे मिले मिले मिले रोज जो चिंता हो, होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए सोचते रहता है जब तक तो कामना हो जाए फिर वो कामना पूरी होगी दूसरी कामना आ जाती वो चाहने लगता है लगातार संसार विचित्र संसार एक लड़का है वो पहले जो लड़की देगा ठीक नहीं ठीक नहीं ये अच्छा नहीं ये कमी उसको वो कमी ये पतली ये ज्यादा वो पानी कैंसिल करते थे अब उसको उम्र हो गए करते करते करते पैंतीस अब परेशान हो रहा अब वो करे जैसी मिलते तो कर लो, अब तो कोई मिली नहीं रहे मिलेंगे तेरे को अट्ठाइस तीस वाली अब मिलेगी बत्तीस वाली एक बार शादी के मर गया होगा बात यह छोड़ दिया होगा ऐसी वाली मिलेगी अब परेशान मेरे से मैंने गा तो हम गलती तुम्हारी गलती हम तो कुंडी मिलाते तुमको कहा ओके है बढ़िया कुंडली है बढ़िया मिला है तो ग्राउंड के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है तो, तो उसके ना उसके कितना पैसा है कितना तंखा लेती है क्या करती है क्या नहीं हो रहा है, है, है, है क्या है तो अपने दिमाग लगा कर दुनिया हम जा करें अरे घर से शादी करना थोड़ी अरे घर में पोता ही नहीं अरे उसे घर से शादी करने क्या था क्या अरे घर में पोता ही हो यार नो क्या लेन देना है यार लड़की को दे ऐसे ऐसे मूर्ख दुनिया में पड़े ठीक है शादी के टाइम में उन्होंने सोचा जब हो जब शादी होगा तब पोते करा देंगे पहले तो नहीं कराया आओ घर को देख करके लौटाया मूर्ख ने तो क्या इस लड़के को पढ़ा लिखा अपना डबल डिग्री होल्टे तो ऐसे दुनिया में होते हैं तो इसलिए है का उनकी कामना कभी तृप्ति पूर्ति हो नहीं सकती काम हो अत विषय स्त्री वे कर रहे व्यक्ति का उसे को स्त्री रूपी सामग्री उनका संपर्क इच्छा इत्यादि मात्रस्य उपलब्धो शुद्ध तद् उपाय गुणनामें अनेको इस अनेक प्रकार से मुख्य तो मुखी के ना दिया इत्यादि अंतुण वृत्तिया होती है और ऐसा मात्र उपलब्धा शुद्ध है। उसके लिए उसकी उपलब्धि शुद्ध प्रज्ञान ब्रह्मणा शुद्ध प्रज्ञान से प्रज्यप्ति मात्र उपलब्ध ब्रह्मणा ये सब षष्टियंत इकट्ठा ले लेना प्रज्यप्ति मात्र प्रज्ञान रूप है ऐसा जो भ्रम जो इस उपाय कारण से उपलब्धा कहा जा रहा है उस उपलब्धा का उसका उपाधिता प्रथमांत को प्रतमान से जोड़ देना शिष्य तद उपाधि जन गुण नाम देना उसी उपाधि से ही कारण से इस आत्मा को भी अनेकों नाम पड़ गया गौण नाम पड़ गए क्या नाम पड़ गए इस संज्ञान आदिनी संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनेकों नाम पड़ जाते उसके, जैसा वृद्धि वैसा नाम उसका हो गया सर्वानी में तो प्रत्यप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम ये सारी ही धीरे वास्तव में प्रत्यप्त मात्र को प्रज्ञान पर जो शुद्ध ब्रह्म आत्मा है उसके नाम पड़ गए गौण नाम वृत्तियों के आधार पर बहुत न स्वतः साक्षा उपहितम अध कृत्य उपाध्यम को छोड़ के उपहित हुएगी ना केवल आत्मा का काम नहीं हो सकते तो है एक चार सात में प्राण प्राणो नाम अभुपति जब प्राण क्रिया करता है उसका नाम प्राण हो जाता है अपान में क्रिया करता है उसका नाम अपान होता है चक्षुवृत्ति देखने लगता है तो उसका नाम दृष्टा हो जाता है इत्यादि करके प्रधानमंत्र प्रश्न में वर्णन आया